लेकिन जिस रोशनी में ये दिख रहे हैं उसमें कौन सा आकार है, है? हमको एक ने बताया था कि ये जो बिजली आदि से रोशनी जो पैदा की जाती है ना सब रंगीन होते हैं और सूरज की रोशनी जो होती है वो रंगीन नहीं होती है अभी वैज्ञानिक लोग खोज रहे हैं अनुसंधान कर रहे हैं कि जैसे सूरज की रोशनी रंगहीन है वैसी रोशनी हम बनावे तो ये जो चिन्ह मात्र रोशनी है ना तात्विक पदार्थ को तात्विक पदार्थ से उसकी तुलना कर रहे थे देखो एक अंगूर है एक अनार है एक करेला है तीनों अलग अलग हैं, तीनों की शक्ल अलग अलग है तीनों के नाम अलग अलग हैं, तीनों का स्वाद अलग अलग है तीनों के शरीर में जाने पर गुण भी अलग अलग हैं, लेकिन जल जाने पर सब क्या है राख है राख है राख भस्म है इसी प्रकार संसार में सकल सूरत अलग, अलग अलग इसी को आकार बोलते हैं सकल सूरत का अलग होना ये आकार है स्वाद सबके अलग अलग गुण सबके अलग अलग स्वभाव सबके अलग अलग लेकिन जब ज्ञान आग्नि से ये दग्ध होते हैं तो सब सन्मात्र ब्रह्म ही रहते हैं देखो एक चीज हमसे अलग भास रही है लेकिन कल ये बात आपको बताई थी कि वो वस्तु भान से अलग नहीं है और धान मुझसे अलग नहीं है तो इदम और अहम का विवेक तब पूरा होता है जब भासने वाली वस्तु और भान ये दोनों अपने से भिन्न नहीं रहते माने इनके पृथक्व का बाद हो जाता है निर्विकारो निराकारो आकार क्या है का? एक गज एक फुट है ना? इसका ना ये लंबाई चौड़ाई जिसमें हो आ, तो आकार में लंबाई चौड़ाई नहीं होती द्रव्य में लंबाई चौड़ाई होती है ये आप ध्यान करके देख लो लंबाई चौड़ाई द्रव्य में कल्पित है उम्र उम्र कल्पित है हो उम्र कल्पित है उम्र काल काल की प्रधानता से जब सत्ता को देखते हैं तो उसमें उम्र निकलती है सौ बरस दस बरस हजार बरस और देश की प्रधानता से जब द्रव्य को देखते हैं तब उसमें लंबाई चौड़ाई निकलती है और केवल द्रव्य की प्रधानता से ही जब द्रव्य को देखते हैं तब उसमें वजन निकलता है लेकिन आकार क्या है हैं? ये जो रेखाएं हैं वो बिंदु के अतिरिक्त नहीं होती हो बिंदु ही हाँ। बिंदु से रेखा दिखती है और बिंदु स्थान रहित शून्य होते हैं और वो शून्य अपने को भासता है और अपने आप से जुदा शून्य कुछ है नहीं धान से ही सिद्ध होता है निराकारो निरवध्यो हम अव्य अब तृति की बात बोलते हैं अवध्य माने होता है पाप अवध्य निरवध्य है ना निरवध्य माने मुझमें अवध्य नहीं है अवध्य माने पाप नहीं है ये दो वखंड धातु है और अव अवसर्ग है उससे बनता है अवध्य शब्द अवद्याति यवध्याम अवध्य माने पाप जो भीतर घुस के काटता है उसका नाम होता है अवध्य आदमी जब पाप करता है तो लोगों को मालूम पड़ता है कि देखो पाप भी कर रहा है और हंस भी रहा है और मत जूते पर चल रहा है और छाती फुला के चल रहा है और बंदूक हाथ में लेके चल रहा है मुंह छेंकता हुआ चल रहा है तोप लगा के चल रहा है, है? और लाख रुपए वाली मोटर में चल रहा है पापी भी है और है न और हेकड़ी भी जता रहा है ऐसा लगता है पर ये बाहर बाहर लगता है पाप तो भीतर दिल में बैठ करके वो गुन की तरह चलता है वो काटता है धीरे धीरे और पाप अपने कर्ता को काटता है ये पाप का स्वभाव है एक स्वामी जोग त्रयानंद जी महाराज काशी में थे बड़ी महिमा थी उनकी बड़ा उच्च को, बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे उनसे जाके किसी ने पूछा महाराज को छदेश एक रामाराव नाम के व्यक्ति थे वहाँ मद्रासी दक्षिण के अंग्रेजी पत्र के किसी अंग्रेजी पत्र के संपादक तो उन्होंने कहा कि देखो जो काम करने से अपनी नजर में ही तुम गिर जाओ तुम्हारा दृष्टिकोण ही तुमको बतावे कि तुमने बुरा किया है? ऐसा काम कभी मत करना ईश्वर ने एक मशीन हमारे हमारे कलेजे में एक तराजू लगाई है वो एक तुला है तौलने के लिए वो हमेशा सम रहती है लेकिन जब हम अभिमान करते हैं कि हमने बड़ा अच्छा काम किया तब एक पलड़ा उसका दब जाता है और जब हम भीतरी सोचते हैं कि मैंने बुरा किया तो उसका दूसरा पलड़ा दब जाता है तराजू बनाई हुई है हृदय में तुला और जब वो तराजू का पलड़ा दबता है तब रिकॉर्ड हो जाता है मैं पापी हूं ईश्वर अपनी ओर से किसी को पापी और किसी को पुण्य आत्मा नहीं मानता ये आप हमारी ओर से लिख लो ये नोट करो क्योंकि ईश्वर तत्वदर्शी तो है ना ईश्वर ब्रह्मात्मदर्शी है ईश्वर एकत्वदर्शी है हमारी नजर ईश्वर की नजर से एक है ईश्वर सारी सृष्टि को जैसा देखता है वो मैं जानता हूं ईश्वर सबको अपने आत्मा के रूप में जानता है कोई देश की प्रधानता से ईश्वर को मानते हैं तो कहते हैं वो व्यापक है कोई काल की प्रधानता से ईश्वर को मानते हैं तो कहते हैं अविनाशी है कोई द्रव्य की प्रधानता से ईश्वर को मानते हैं बोलते हैं वो सर्व है वही विश्व है कोई तीनों की प्रधानता से मानते हैं तो बोलते हैं वो देश काल वस्तु रूप है सर्व है कोई कहते हैं तीनों से अतीत है हे? कोई कहते हैं तीनों से अतीत मैं कोई कहते हैं तीनों से अतीत वह है कोई कहते हैं तीनों से अतीत जो है वहां वह और मैं का भेद नहीं है जो मैं सो वह और जो वह सो मैं ये विश्व सृष्टि की परीक्षा है तो ईश्वर की सृष्टि में कोई पापी पुण्य आत्मा नहीं होता लेकिन सबके दिल में ऐसी एक मशीन लगी है कि जब वो अपनी मान्यता के खिलाफ अपनी नजर के खिलाफ कोई काम करता है तब उसके दिल में ये नोट हो जाता है कि मैं पापी हूँ यही रजिस्टर है बोला हाँ जमराज के दरबार में ये रजिस्टर पढ़ा जाता है कि तुम्हारे मन में कौन कौन सा काम करके ये बात आई है कि मैं पापी हूं लो पाप की बात आपसे सुनाते हैं कौन कौन सा काम करके तो बोले हम देखो हम पाप मानते ही नहीं हमारे <laughs> बड़े बड़े वीर मित्र हैं ओ बहादुर हम तो पहले बहादुर का मतलब समझते थे बृहदुरा जिसकी छाती बड़ी हो आ, पर कल मैंने देखा किसी ने बहादुर शब्द के लिए कोई मुसलमानों के समय का कोई उपन्यास था संस्कृत में तो उसमें बहादुर के लिए बहबादर शब्द लिखा हुआ है बहबादर बहुत आदर हो जिसका बहुबादर <laughs> तो मुस्लिम मुस्लिम काल का कोई उपन्यास था तो उसमें बहादुर शाह की बात लिखी हुई थी तो बहादुर को बहवादर लिखा हुआ था तो हमारे बड़े बहादुर मित्र जो हैं वो कहते हैं अरे हम पाप पुण्य कुछ मानते ही नहीं एक उसमें बड़ी सूक्ष्म बात है बोला बात यह है कि तुम दूसरे को पापी पुण्यात्मा मानते हो कि नहीं है? अगर तुम्हारी बहन पर तुम्हारी बेटी पर तुम्हारी पत्नी पर तुम्हारी माँ पर कोई बुरी नजर डाले तो तुम उसको पापी समझते हो कि नहीं तो बोले हम तो समझते हैं अच्छा तुम्हारे घर में से कोई तिजोरी में से पैसा निकाले तो तुम उसको चोर बुरा समझते हो कि नहीं बोले समझते हैं तो तुम तराजू जो अपने दिल में है तौलने वाली वो क्या ऐसी रखना चाहते हो कि वो दूसरे के लिए दूसरी रहेगी और अपने लिए दूसरी रहेगी है? दूसरे का माल जब तौल ना हो बनिया लोग ऐसा भी करते हैं भला वो उनको मालूम है हाँ हाँ लेने के बट्टे और होते हैं और देने के और होते हैं पर ये धांधली तुम्हारे कलेजे में नहीं चलेगी बोला वो तुम्हारे दिल में नहीं चलेगी आत्मा वैवस्वतो नाम सर्वेशा हृदय ते नंगा माँ कुरून महा न कुरुक्षेत्र जाने की जरूरत है न गंगा जाने की जरूरत है लेकिन अपने दिल के तराजू पर जैसे दूसरों को तोते हो वैसे अगर अपने को नहीं तौलोगे तो मजबूर होकर के भी तुमको तौलना पड़ेगा इसी का नाम पाप होता है बोला इसी का नाम पुण्य होता है तो अब अवध्य अवध माने जब तुम अपनी नजर में गिर जाओगे और अपनी नजर में जो बुरा काम है वही करोगे ईश्वर कहता है हम अपनी बुद्धि नहीं लगाते हम तुम्हारी दृष्टि को ही प्रमाण मानते हैं हमारे सामने दूसरा गवाह नहीं चाहिए दूसरा गवाह नहीं चाहिए हमारे पास कभी कभी कोई आते हैं कहते हैं स्वामी जी हमारी बात पर आपका को विश्वास न हो तो इनसे पूछ लो भला मानुस अगर हम तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करेंगे तो उनकी बात पर क्यों करने लगे है ना हमारी तो तुमसे ही दोस्ती है तुमसे ही जान पहचान है हम ज्यादा से ज्यादा विश्वास तुम्हारा ही करते हैं तुम हमारे सामने गवाह काय को लाते हो तो ईश्वर तो जीव के हृदय में रहने वाला जीव का सका है जिस न्याय से तुम दूसरे को पापी मानते हो जिस न्याय से तुम दूसरे को पुण्य आत्मा मानते हो उसी न्याय से अपने आप को भी मानना पड़ेगा और वो जो कचोटेगा तुम्हारे दिल में अवध्य माने कचोटने वाली वृत्ति अव अवाक दिया व खंडने खंडयती बीधती है कचोटती है पल हम वेदांत बोलता है वेदांत की शिक्षा देता हूँ वेदांत कहता है कि मैं तो असंग चेतन हूँ मैं अविनाशी चेतन हूँ साधु हम मरते नहीं पल तू करो चार कोटी कोटी ब्रह्मा भय दस कोटी कन्हाई हो छप्पन कोटि जादव भय मेरी एक बलाई हो मैं अविनाशी चेतन मैं व्यापक परिपूर्ण चेतन मैं अद्वितीय चेतन हमारे साथ कर्म का संबंध नहीं है देखो ये ब्रह्मज्ञान की महिमा है जब तुम अपने को ब्रह्म जानोगे तो क्या होगा कि तुम्हारे व्यक्तित्व में जो मैल लगी है तुम्हारे व्यक्तित्व में जो विकार लगा है तुम्हारे व्यक्तित्व में जो आकृति है तुम्हारे व्यक्तित्व में जो विकृति है तुम्हारे व्यक्तित्व में जो, जो कृति है विकार भी आकर के तुमको दुख देता है आकार भी आकर के तुमको दुख देता है कर्म भी आकर के तुमको दुख देते हैं भोग भी आकर के दुख देते हैं तो यदि तुम अपने को ब्रह्म जान जाओ ये लो ब्रह्म ज्ञान का अपरिमित महात्म्य है अपरिमित महात्म्य। एक सज्जन है वो हमसे अपना कुछ काम लेना चाहते थे किसी दूसरे के साथ तो, तो सज्जन पर आ के बोले कि देखो स्वामी जी आप उनसे कह दो हमारा ये काम हो जाए और नहीं होगा तो हम उनका नाश कर देंगे अब मैंने कहा कि भई यदि तुम सज्जनता अपनी बताते है ना तुम ये कहो हमारे लिए कुछ नहीं नहीं होगा तो क्या है हम तो जैसे कि तैसे आई है हमारा क्या बनता बिगड़ता है तुम तटस्थ हो जाओ है ना तो सौजन्य तुम्हारा तो प्रगट हो तो हम कहें कि भाई बड़े सज्जन है वे महापुरुष है ना बड़े बड़े सज्जन नज्जन है ना उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए है ना उनकी बात मान लो अब तुम तो कहते हो कि हम तो हमारी बात नहीं मानोगे तो हम सत्यानाश कर डालेंगे तो ये तो कोई सौजन्य की बात नहीं हुई तुम्हारी सिफारिश क्या करें यही न करे कि भाई वो दुर्जन है उसकी बात मानो <laughs> <laughs> <laughs> माने अपने दुर्जन्य के बल पर जब कोई काम कराना चाहे तो वो कैसे होगा काम तो सौजन्य के बल पर होता है ना कर्म करने की पद्धति तो ये है कि वो सौजन्य के बल पर हो गए सुजन का पक्ष लेने का भी मन होता है तो ये आत्मा जो है बड़ी विषण है आप दुनिया भर के बारे में जानते होंगे कल कल मैंने किसी पत्रिका में पढ़ा कि दिल्ली में और दूसरे प्रांतों में ऐसी ऐसी पाठ्यपुस्तकें हैं जिसमें ये पढ़ाया जाता है कि किस किस देश से गोमांस भारत वर्ष में आता है और यहाँ कितना आता है कितनी बिक्री होती है उसको कितना खाते हैं ये बात तो पाठ्यपुस्तकों में लिखी हुई है बना है लेकिन नारायण रामचंद्र के दादा का क्या नाम था ये पाठ्य पुस्तकों में नहीं लिखा हुआ दशरथ जी के पिता का क्या नाम था वसुदेव के बाप का क्या नाम था श्रीकृष्ण के दादा का नाम मालूम नहीं है कैसे लिख तो अपनी संस्कृति के बारे में धर्म के बारे में विकृति के बारे में कृति के बारे में अपने कर्तृत्व के बारे में हैं? अपने पूर्वजों के बारे में और अपने उत्तरजों के बारे में पूर्वज और अवरज इनके सब के बारे में विचार करके जब हम देखते हैं तो सब की कल्पना जैसे सिनेमा के पर्दे पर नाच जाती है वैसे नाच जाती है सब अंतकरण में सारा भूत आता है और जाता है सारा भविष्य आता है और जाता है सारा वर्तमान आता है और जाता है और ये आत्मदेव जो है बिल्कुल टुकुर टुकुर देखते रहते हैं अनिमिषम पश्यति अनिमिषम अनिमिशम निमिशन आस्ते बिना पलक गिराए ये देखते हुए ये देखते हुए रहते हैं तो निरवध्य का अर्थ है पहले आप ये देखो कि मैं अव्यय परमात्मा ब्रह्म हूं अविनाशी परिपूर्ण अद्वितीय मुझमे कोई कृति और कर्तापन नहीं है और दूसरे का मुझमे कोई आकृति नहीं है और तीसरे का मुझमे कोई विकृति नहीं है कृति से आकृति होती है और आकृति में विकृति होती है विकृति होती है आकृति में और आकृति पैदा होती है कृति से और कृति होती है कर्ता से तो जब तक कर्म के साथ तादाद में रखोगे हो रहा है ठीक कई लोग ऐसे होते हैं कि अच्छा जो बुरा बुरा कह करेंगे उसको तो इनकार कर देंगे जैसे चोर होता है ना चोर आ, वो बुरा काम करता है तो इनकार कर देता है मैंने नहीं किया है और अच्छा काम करता है तो उसका ढिढोरा पीटता है तो ये बेईमानी कर्म के राज्य में नहीं चल सकते हैं ये बात आपको पहले सुनाई एक शेख था उसने बंगला बनाया बगीचा बनाया प्याऊ लगाया सदावर्त चलाया एक दिन आया कोई कुछ मांगने तो बड़ा ही नाराज हुआ बड़े विचित्र विचित्र होते हैं हो। एक एक की दुकान पर मैं बंबई में एक दिन बैठा हुआ था एक मंगता आ गया तो मंगते का है न मंगते के प्रति कहां सद्भाव भी कहां होता है काटा उठा उठाओ यहाँ कहां आया कहां आया निकलो यहाँ उसके बाद अपने मुनीम से बोला कि इसको एक चवन्नी दे दो देखो चवन्नी दिया और तिरस्कार किया ये दूहरा काम हो गया बिगड़ गया काम वो चवन्नी बिल्कुल बेकार चली गई ये नहीं समझना कि है ना वो चवन्नी बिल्कुल बेकार चली गई क्योंकि उसकी प्रसन्नता में से उसके यदि एक भिखारी को वो चवन्नी दे करके ही विदा करता तो उसकी प्रसन्नता में से जो आशीर्वाद निकलता वो देने वाले को मिल जाता उसका सद्भाव मिलता उसका आशीर्वाद मिलता और जब वो गाली देता हुआ चवन्नी ले भी लिया और गाली देता हुआ चला गया तो देने का भी ढंग नहीं आता है जिसको देते हैं उसके भीतर बैठा हुआ परमात्मा अगर निरावरण हो जाए हो फैल खेल जाए खुल जाए बहुत विलक्षण इसका संघ है तो ये काम भी कर्म भी जो होते हैं ये भी कभी कभी बड़ा एक आदमी था उसको रोज खिलाने का अभ्यास था एक दिन समय पर कोई नहीं मिला एक साधु मिल गया देर से दो ढाई बजे तीन बजे जब खाने को बैठाया तो बाबा जी ने भोग ही नहीं लगाया भगवान को ऐसे ही लेके आने चले बोले जी भोग लगाओ तो बोले भोग तो हम नहीं लगाते हैं भाई तो क्यों नहीं लगाते बोले हम तो ईश्वर नहीं मानते अरे राम राम निकलो हमारे घर से से नास्तिक आ गया अब निकाल दिया हो उन्होंने सोचा हम ईश्वर हमारे ऊपर बहुत खुश होगा क्योंकि जो ईश्वर को नहीं मानता उसको हम नहीं मानते उनके मन में यह अभिमान था कि ईश्वर हमारे ऊपर बहुत खुश होगा क्यों बोले जो ईश्वर को नहीं मानता उसको हम नहीं मानते रात को सेठ जी को सपना आया सेठ जी उस साधु की उम्र कितनी सौ वर्ष सत्तर वर्ष रोटी खाई खा के जिंदा रहा है अब तक कि बिना खाए का खा के आट्टा कट्टा था कहाँ बिल्कुल मारा बोले हमने सत्तर बरस रोटी दे के उसको जिंदा रखा हम ईश्वर सत्तर बरस हमने उसको रोटी दे के जिंदा रखा और तुम हमारे भगत होकर एक दिन उसको नहीं खिला सकते ये भगत हुए लोग भी जो होते हैं ना वो अपनी अनन्न्यता के अभिमान में ईश्वर का तिरस्कार करते हैं है ना अब वो सेठ जो बगीचा संसदावर्त वाला था उसे एक दिन कोई गलत काम हो गया हत्या हो गई मर गया कोई। तो हत्या आई कि लगेंगे सेठ जी तुमको लगेंगे तो सेठ जी ने कहा कि मैंने तो नहीं मारा है लाठी ने मारा है लाठी को लगो अब हत्या गई लाठी में तो लाठी ने कहा मैंने नहीं मारा बाबा हाथ ने मारा है हाथ को लगो हाथ ने कहा हमारे देवता तो इंद्र है उनको लगो इंद्र ने कहा हमारे बाप दादा तो ब्रह्मा जी हैं उनको लगो ब्रह्मा ने कहा हमारे बाप दादा तो विष्णु भगवान हैं उनको लगो हत्या विष्णु भगवान पर पहुंच गई इन लोगों ने इंकार कर दिया विष्णु भगवान बोले ठहरो मिनटों में सारी बात हो गई विष्णु भगवान वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके सेठ जी के बगीचे में आए जय हो जजमान कल्याण हो मंगलमस्तु शेठ जी ने कहा महाराज आप तो बड़े विद्वान बड़े श्रेष्ठ योग्य ब्राह्मण वो महाराज ब्राह्मण ने कहा सेठ जी तुमने ये बंगला तुमने बनवाया बोले बड़ी अच्छी पसंद है तुम्हारी कहा महाराज आपकी कृपा हाँ, हमने ही बनवाया अब दुगले के घुमाने लग गए ये पौधा यहाँ से मंगाया ये फूल यहां से मंगाया ये कुआ ऐसे बनवाया ये सदावर्त ऐसे खोले ये प्याऊ ऐसे खोले बोले ये मरा पड़ा है सेठ जी ये कैसे मर गया बोले अपने कर्म से मर गया भले तो मानुष प्याऊ तुमने खोला सदा बर्फ तुमने चलाई बगीचा तुमने बनाया बंगला तुमने बनाया और ये अपने कर्म से मर गया है मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा तो है तो नारायण कर्म का रहस्य बड़ा विलक्षण है जहां आप अभिमान पूर्वक कर्म को स्वीकार करते हो या कर्म से इनकार करते हो वो दोनों ही हालत में कर्म जो है वो तुम्हारे ऊपर पड़ेगा तभी अभिमान कैसे छूटे कि जब तक व्यक्तित्व नहीं छूटेगा तब तक अभिमान नहीं छूटेगा क्या अच्छा आओ नेति नेति बोल करके कि ये व्यक्तित्व तो मैं नहीं हूं ये व्यक्तित्व तो मैं नहीं हूं है ना आओ माला फेरे नेति नेति ये मैं नहीं हूं ये मैं नहीं हूं ये मैं नहीं हूं ए, माला फेरने से छूटने वाला नहीं है माला फेरने का कर्म और तुमको लगेगा माला फेरना भी एक कर्म है जीव से मैं मैंने ये कर्म नहीं किया मैंने ये कर्म नहीं किया ये जो बोलना रूप कर्म है और ये जो माला फेरना रूप कर्म है ये तुम्हारे साथ और रहेगा हम बिल्कुल इससे अंधेरे कमरे में जैसे कोई डर के है ना बाहर आई पुलिस और डर के बिल्कुल कमरा बंद करके बैठ गए तो वो किवाड़ी तोड़ के भी तुमको पकड़ेंगे अब बोले हम तो समाधि में बैठ गए अब कर्म हमारा क्या करेगा कि नहीं ये जो तुम छिप के बैठे हो ना ये समाधि की कोठरी में ये भी तुम्हारा व्यक्तित्व है इसको भी पाप लगेगा हम पाप लगाने के लिए आपको नहीं कहते हैं हम पाप छुड़ाने के लिए ये बात आप तो कह रहे हैं बोला ये समाधि में बैठने से कोई बंद कोठरी में हो जाने से बोले नहीं नहीं मैं तो सिर्फ गवाह था मैंने किया नहीं अच्छा तुम साक्षी थे गवाह थे तुमने किया नहीं कुछ तो किसने किया वो बताओ बिना चैतन्य के तादात में के कर्तृत्व तो कहां से आए तो इसका उपाय क्या है निरवध होने का उपाय क्या है निष्पाप होने का उपाय क्या है निष्पुण्य होने का उपाय क्या है? जो निष्पुण होने का उपाय है वही निष्पाप होने का उपाय है और जो निष्पाप होने का उपाय है वही निष्पुण होने का उपाय है दोनों में से एक छूट जाए और एक बना रहे ऐसा नहीं हो सकता तो नेति नेति ना ना करने से भी नहीं होगा बोले ये संस्कार से हो गया कैसे नहीं चलेगा ये प्रकृति से हो गया कैसा भी नहीं चलेगा कहीं ईश्वर ने करा दिया का ऐसा नहीं चलेगा कहीं ये परिस्थिति से हो गया ऐसे भी नहीं चलेगा कई इस देश में ऐसी रिवाज है कैसे भी नहीं चलेगा ये काल के प्रभाव से हुआ ये भी नहीं चलेगा ये देश के प्रभाव से हुआ ये भी नहीं चलेगा ये समाज की रीति रिवाज से हुआ ये भी नहीं चलेगा हैं ये हमारे संस्कार से हुआ ये भी नहीं चलेगा प्रारब्ध से हुआ यह भी नहीं चलेगा प्रकृति से हुआ ये भी नहीं चलेगा ईश्वर ने है न ईश्वर ने कराया का यह भी नहीं चलेगा एक दिन एक सज्जन आए तो मैंने कहा अरे भाई तुम बहुत दिन के बाद आए इतने दिन क्यों नहीं आए बोले महाराज आपने बुलाया ही नहीं हाँ, एक तो आए नहीं और एक न आने का दोष भी हमारे सिर मार दिया हाँ, तो तो ऐसे चालाक लोगों को क्या ईश्वर नहीं पहचानता होगा ऐसे चालाक लोगों को ईश्वर ऐसे चालाक लोगों को ईश्वर पहचानता है है ना एक तो खुद उसकी ओर चलने की कोशिश नहीं करते है ना तो ये जो साधुओं के भगत होते हैं ना सिद्धों के वो वो ऐसे ही बोलते हैं उड़िया बाबा जी महाराज के हम ऐसे ही सुनते थे अरे क्यों रे क्यों नहीं आया भले महाराज आपने बुलाया ही नहीं आपकी प्रेरणा के बिना कुछ होता है <laughs> अब प्रेरणा बिचारी क्या करे वो तो प्रेमी के हृदय में लग जुड़ती है है ना वो तो है ना उपेक्षा करने वाले या द्वेषी के हृदय में तो प्रेरणा जुड़ती नहीं है तो <सलिणों> असल में प्रेरणा क्यों नहीं जुड़ी क्या तुम्हारे हृदय में प्रेम नहीं है <laughs> तो काले कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा कहने का अभिप्राय क्या है कि जब तक आप अपने को अविनाशी परिपूर्ण अद्वितीय परब्रह्म परमात्मा से एक नहीं जानोगे जब तक व्यक्तित्व का अभिमान व्यक्तिगत सुख की वासना है न व्यक्तिगत व्यक्तित्व का कर्म का अभिमान व्यक्तिगत वासना जब तक ये नहीं छूटेगी तब तक है ना आत्यंतिक आद्केंत, दुख की आत्यंतिक दुख की निवृत्ति नहीं होगी ये कर्म तो कचोटते रहेंगे इसलिए आओ अव्यय से जुड़ो अव्यय अव्यय बड़ा अभिल न बी एव्यय बी और एटी एसी क्रिया हो ऋण गेती या ती जो बदलता नहीं है व्यति विपरीतम ए अपने स्वरूप का परित्याग करके जो उसके विपरीत कभी नहीं होता जो अविनाशी से विनाशी कभी नहीं होता जो परिपूर्ण से परिच्छिन्न कभी नहीं होता जो निर्विकार से विकारी कभी नहीं होता है जो असंग से संगी कभी नहीं होता वो व्यय रहित तो वस्तु जिसमें घिसना नहीं पिटना नहीं वो तुम हो ना हम देहो ये सदरूप ये निश्चय करो ये केवल व्यक्तिगत जो जीवन अमुक में पैदा हुआ और अमुक में मिट जाएगा है? वो मैं नहीं हूँ जो बच्चा जवान बुद्धा होता है वो मैं नहीं हूँ मैं परिपूर्ण परमात्मा से एक हूँ देहगत वैषम्य से मुक्त होने के लिए यही उपाय है बना भद्रम करणे भी श्रीयाम देवा भद्रम पश्ये माक्षर जजत्रा ंगई सु व्यसेम दे जयु देखो क्या बढ़िया मंत्र है आप सब देवता देवा हे देवताओं विद्वानों समझदारों है ना चमकने वाले प्रकाशमान देवताओं भद्रं करणे विश्रणुआयाम हम अपने कान से बढ़िया बढ़िया बात सुने भद्रम माने कल्याणकारी बात सुने माने हमें ऐसी लोगों की बात सुननी पड़े जो हमको बढ़िया सलाह दें बढ़िया बात सुनावे हमें सलाह देने वाले कैसे हो कि जो हमको अच्छी अच्छी बढ़िया बढ़िया, बढ़िया बात सुना भद्रम पश्चिमो अक्षभी हम अपनी आँख से बढ़िया बढ़िया देखे कान से बढ़िया बढ़िया सुने और आँख से बढ़िया बढ़िया देखें दो बात हुई यजा और यज्ञ करें माने लोग को पार करें लोगों की भलाई करें स्थिर रंगई ही आ, हमारा जीवन स्वस्थ हो शरीर स्वस्थ हो हमारा हाथ स्वस्थ हो स्थिर हो आ, हाथ में लकवा न लगे पांव में लकवा न लगे है ना हाथ पांव जीव आख नाक हमारे ये सब अंग स्थिर रहे तुष्टुआंश मन में खूब प्रसन्न रहे और देवताओं की स्तुति करें तनुभे मो देवितम जदायु एक शरीर नहीं अनेक शरीर धारण करना पड़े जब तक जिये तब तक भले लोगों की सेवा मिले देवहितम देव सम्माने विद्वान देवता जो दिव्य मूर्ति है उनकी सेवा करें जदा आयु माने जब तक जीव है हाँ। में इसका पाठ है व्यसे माहि देवहितम और इधर का पाठ वेदी पाठ है व्यसें देवहितम हितम जदायु ही एक ज्यादा है यजुर्वेदी पाठ में तो छह बात हो गई इसमें आपके ध्यान में हा माने अच्छी अच्छी सलाह देने वाले हमेशा हमें, हमें मिले और उनकी बात सुनने को मिले और बढ़िया बढ़िया घटनाएं हमारे सामने घटे मंगल हो और उनको हम देखें और अपने शरीर से हम लोगों का उपकार करें तीन बात है और हमारा शरीर स्वस्थ रहे हमारा मन प्रसन्न रहे और जावत जीवन भले लोगों का सानिध्य सत्संग और उनकी सेवा प्राप्त होती रहे वज्रंकरणे करणे श्रृणुयाम देवा अब आप लोग विश्व पाद प्रभा प्रपंचो भाई तमह सद्गु मंदे पूर्ण जुरात्मक विकारो निराकारो निरव्यय हम देहो यसद्रूपो ज्ञानुच्य बुध निरामरासो निरा निर्विकोह नाहम देहो यसद्रूपो ज्ञानुच्य बुध निर्गुणो निष्क्रि निहमच्युत ये शुद्धो हम दे सद ज्ञान विद्यु निर्मलो निश्चल नुद्धमजरो मर ना देहो यसदूप ज्ञान विद्युच्युधु हो रहा है हमारे मन में, में क्या आना चाहिए जैसे तो, कोई कहे कि तुम पशु हो तो तुम ये बात कभी मानोगे नहीं मानोगे बोले तो कि मैं मनुष्य हूं मैं पशु नहीं हूं पशु कहने वाले पर नाराज हो जाओगे क्योंकि मनुष्यता का अभिनिवेश बहुत बड़ा है जब किसी ने कहा कि तुम बुढे हो तो उसने शरीर को बुढ्ढा कहा तुमको नहीं कहा बोले हां भाई शरीर बुढा है मैं बुढा नहीं हूं तो तुम रोग ही हो हम कोड़ी हो सब हम कोड़ी तो तुम्हारे टीपी है शरीर में रोग, रोगा हमारे अंदर कोई विकार नहीं है तो उसके कहने का जो दुख सुख है ना कैसा होना चाहिए जैसे एक कोई करोड़पति जा रहा हो और रास्ते में लोग कहने लगे कि ये कंगाल जा रहा है ये कंगाल जा रहा है तो उस करोड़पति को हसी आवेगी ये हमको नहीं जानते हैं हम तो कंगाल बोलते हैं लेकिन हम तो दरअसल करोड़पति हैं। तो ये जो कंगाल कहने का दुख है ये करोड़पति को नहीं होगा क्योंकि वो तो जानता ही है कि हमारा बैंक में कितना है और है, घर में कितना है और कारखाने में कितना है ये तो उसको मालूम ही है वो किसी के कंगाल कहने से कंगाल नहीं हो जाता लेकिन यदि वो नशे में हो और कोई उससे कह दे कि तुम कंगाल हो गए और अपने को मान ले कि मैं कंगाल हूं और सिर पीटने लगे कि हाय हाये मैं कंगाल हू तो वो बेवकूफ हुआ ना वो बेवकूफ हुआ और तो मैंने सुना था पहले कि दिल्ली के किसी ऑफिस में एक तार आया कि तुम्हारी मां मर गई जल्दी चले आओ तो उसने ले जाके अपने अफसर के मेज पर अपना तार रख दिया तो देख लेंगे हम छुट्टी मांग लेंगे अब वो अफसर आए महाराज तार देखा उन्होंने तो उसमें लिखा था तुम्हारी माँ मर गई जल्दी चले आओ अब खुद सिर पीटने लगे कि हमारी तो माँ मर गई ये नहीं देखा कि तार किसके नाम से है हाँ अब उसने आके कहा हमारी माँ मर गई छुट्टी दो उन्होंने कहा ये क्या बात है कि हमारी माँ और तुम्हारी माँ दोनों एक ही दिन मरने वाले हैं एक ने एक तो तार दे दिया हो कि तुम्हारी पत्नी विधवा हो गई जल्दी चले आओ अब वो ऐसा बेवकूफ पति था उसने जाके अपने अफसर से कहा कि हमारी पत्नी विधवा हो गई है छुट्टी दो हम जाएंगे तो बोला की बोले तुम्हारे रहते तुम्हारी पत्नी विधवा कैसे होगी उसने कहा ये बात भी सच्ची है पर तार जो आया है लिखा जो है बोले तो बेवकूफ हो बात तो समझनी चाहिए तुमको तो ये जो बारंबार दुनिया की बातें सुनने में आते हैं तुम ऐसे हो तुम ऐसे हो है? तो ये बात सुनी सुनाई ऐसे किसी ने कहा कि कौआ तुम्हारा कान ले गया और तुम डंडा लेकर उसके पीछे दौड़े भले मानुष पहले अपना कान तो देख ले ओ कि वो है कि नहीं तो ये जो पैसे का आना है और जाना है संबंधियों का छूटना और मिलना है देह में बचपन जवानी और बुढ़ापा है ये सब अपने स्वरूप में नहीं है क्यों बोले हम निराकार है इस आकार जो है वो हमारा स्वरूप है एक एक बच्चा रोने लगा लेकिन हमारी ही बेटी मर गई तेरे बाबा तेरी बेटी कहा से आई अभी तो तू बच्चा है बोले वो क्या जिसको मैं अपनी गोद में लिए रहता था वो गुड़िया गुड़िया को हो, खिलौने होता है ना हाँ उसको वो अपनी बेटी मानता था अब वो गुड़िया क्या है लेकिन गुड़िया को गुड़िया समझना एक बात है और गुड़िया को प्लास्टिक का खिलौना समझना दूसरी बात है तो ये अज्ञान में और ब्रह्मज्ञान में कितना फर्क है? है ना गुड़िया को खिलौना समझना उसको अपनी बहन समझना उसके फूट जाने टूट जाने पर रोने लगना इसका नाम अज्ञान है और उसको एक प्लास्टिक की गुड़िया समझना इसका नाम ज्ञान है बस ज्ञान अज्ञान में इतना ही फर्क है कि तुम्हारी प्लास्टिक पर नजर है शक्कर का खाण का खिलौना है बाप ने कहा शक्कर है बच्चे ने कहा आती है और दोनों में लड़ाई हो गई तो हाथी समझना उसको यही अज्ञान है और उसको शक्कर समझना यही ज्ञान है तो ये जो सृष्टि दिखाई पड़ रही है ना मैं तुम हुआ ये सब ये सब खिलौना है ये सब गुड़िया है, है ये सब बेटी है बेटा है माँ है बाप है और इसमें प्लास्टिक क्या है उसी का नाम अपना स्वरूप है ये बहुत असल में बहुत आसान बात है लेकिन आदमी सोचता है कि जब तक हम समाधि नहीं लगावेंगे तब तक ज्ञान नहीं होगा अब वो गया वो तो घर कुटुंब से गया तो बोले उसके मन में आवेगा जब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा तब तक कहां से ज्ञान होगा तो उसने कहा जब तक हिमालय में नहीं जाएंगे तब तक ज्ञान कहाँ से होगा एक बहुत आसान बात को एक बहुत आसान बात को उसने मुश्किल बना दिया निरव हम अव्यया बोले पापी है पुण्यात्मा है वह तो कर्ता हम हो तो पापी पुण्यात्मा हो निरवध्यो हम अव्ययह बिना किए ही मान लिया है किया कुछ नहीं और मान लिया कि हमने किया है ये भ्रम है निरवध्य अवध्य जो है ये एक भ्रम है भ्रम ब्रह्म माने भूल भूल पटक जाना रास्ते से गिर जाना इसको भ्रम बोलते हैं बहुत आसान बात है लेकिन एक सज्जन ऐसे थे